जब तीन चार वर्ष तक झंझट टाल दी है तो अब झंझट क्यों लेते हैं? जब इतने दिन निकल गए लेना चाहा और नहीं लिया थोड़े दिन और हम निकल जाएंगे हिम्मत रखो हारिए न हिम्मत बेसारी न राम एक आदमी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 भिक्षा पात्र सही लंगोटी ही सही कुछ ना कुछ जीवन में जरूरी है फिर कितना यह बात महत्वपूर्ण नहीं क्योंकि आदमी का मन ऐसा है कि चाहे तो लंगोटी से इतना राग बना ले सकता है कि वही नरक ले जाने के लिए पर्याप्त हो जाए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 वस्तु के परिग्रह का सवाल नहीं भाव का सवाल है मात्रा की मत पूछो भाव की पूछो समझ की पूछो जीसस के जीवन में उल्लेख है और तब ईसा जेरोकम के पास आए है नगर सेठ जेरोकम ने मार्ग में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 उतना मात्रा की बात पूछते हो तो उतना जितने से नदी पार उतर जाओ ये कहानी बड़ी मीठी जयरोक्म ने स्वर्ण मुद्राएं बिछा दी रास्तों पर और ईसा से कहा कि आप स्वीकार करें वो उस समय का बड़े से बड़ा धनी आदमी था जयरूकम और ईसा ने यहां वहां नजर डाली, भेंट लाया है तो एकदम इंकार भी ना कर सके एक तांबे का सिक्का उठा लिया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 जो दे दिया है जैसा है राजी हैं ले ले प्रभु तो आज देने को राजी हैं और दे दे तो और भी लेने को राजी हैं ना नानुच नहीं है और बरसा दे छप्पड़ तोड़ के असरफियां तो इंकार नहीं करेंगे कि मैं भोगी नहीं हूं मैं त्यागी हूं ये क्या कर रहे हैं क्या अन्याय हो रहा यह सब ले जाए घर से लूट के आज लुटेरा तो है ही भगवान इसलिए तो हम उसको हरी कहते हैं हरी का मतलब होता है चोर चोरा ले जो हर ले जो चोर तो है ही इधर देता है इधर छीन भी लेता है आज दिया कल लेगा और बीच में तुम बड़े झंझटों में पड़ जाओगे मुफ्त झंझटों में पड़ जाओगे एक सूफी कहानी एक फकीर के दो बड़े प्यारे बेटे थे जुड़वा बेटे थे नगर की शान थे सम्राट भी उन बेटों को देख के ईर्षा से भर जाता था सम्राट की बेटी भी वैसे सुंदर नहीं थी वैसे प्रतिभाशाली नहीं थी उस गांव में रोशनी थी उन दो बेटों की उनका व्यवहार भी इतना ही शालीन था भद्र था सूफी फकीर उन्हें इतना प्रेम करता था उनके बिना कभी भोजन नहीं करता था उनके बिना कभी रात सोने नहीं जाता था एक दिन मस्जिद से लौटा प्रार्थना करके घर आया तो उसने आती से पूछा बेटे कहा रोज की उसकी आदत थी उसकी पत्नी ने कहा पहले भोजन कर ले फिर बताऊं थोड़ी लंबी कहानी है पर उसने कहा मेरे बेटे कहाँ है उसने कहा कि आपसे एक बात कहूं बीस साल पहले एक धनपति गांव का हीरे जवारातों से भरी हुई एक थैली मेरे पास अमानत में रख गया था आज वापस मांगने आया था तो मैं उसे दे दूं कि ना दूं? फकीर बोला पागल यह भी कोई पूछने की बात उसकी अमानत उसने दी थी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 कोई अमेरिका से कोई स्वीडन से है कोई स्विट्जरलैंड से है कोई फ्रांस से कोई इटली से तुम्हारा पड़ोस में बैठे आदमी से कोई भी संबंध है न पास में बैठी स्त्री से कोई संबंध है तुम्हारा संबंध मुझसे हो उसका भी संबंध मुझसे तुम दोनों की नजर मुझ पर लगी यद्यपि तुम सब साथ बैठे हो लेकिन तुम्हारा संबंध सीधा नहीं है संघ का अर्थ होता है जहां एक जला हुआ दिया है और सब बुझे दीयों की नजर जले दिए पर लगी उस केंद्र की तरफ भी सरक रहे आहिस्ता आहिस्ता लेकिन सुनिश्चित कदमों से एक एक इंच लेकिन बढ़ रहे हैं। एक एक बूंद लेकिन जग रहे हैं। जिस क्षण बहुत करीब आ जाएंगी दोनों की बातियां उस दिन छलांग होगी जले हुए दिए से जो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 संगठन मरा हुआ संघ है कुछ कुछ भनक रह गई कभी जाना था किसी जागृत पुरुष का सानिध्य कभी उसके पास उठे बैठे थे कभी उसकी सुगंध नासापुटों में भरी थी कभी उसकी बांसुरी की मनमोहकता हमारी तंद्रा में हमें सुनाई पड़ गई थी कभी किसी ने हमें प्रमाण दिया था अपने होने से कि ईश्वर है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 संगठन बना बुद्ध तो गए याद रह गई फिर एक घड़ी ऐसी आती कि बीच में शास्त्रता तो होता ही नहीं शास्त्र भी नहीं होता तब उस स्थिति को हम कहते हैं समूह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 सास्ता की वाणी प्रभावी है समूह सास्ता की वाणी भी खो गई लेकिन अभी कुछ व्यवस्था है, भीड़ व्यवस्था भी गई अब सिर्फ अराजकता है मैं संघ के पक्ष में हूं संगठन के पक्ष में नहीं समूह के तो होंगे कैसे भीड़ की तो बात ही छोड़ो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 परमात्मा की तरफ उठाया कोई भी कदम कभी व्यर्थ नहीं जाता है। चौथा प्रश्न मेरे मन में कभी कभी आपके प्रति बड़ा विद्रोह भड़कता है और मैं जहां तहां आपकी छोटी मोटी निंदा भी कर बैठती हूं कहा गया है कि गुरु की निंदा करने वाले को कहीं ठोर नहीं मैं क्या करूं पूछा है कृष्ण प्रिया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 इससे विशिष्ट हो जाती है इससे लगता है कुछ खास है औरों जैसी नहीं है खास होने के लिए कोई और अच्छा ढंग चुनो यह भी कोई खास होने का ढंग है रॉबर्ट रिपले ने बहुत सी घटनाएं इकट्ठी की हैं सारी दुनिया से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 मैं तो कहता हूं फिक्र छोड़ो ठोर मैं हूं तुम्हारी तुम करो निंदा जितनी तुम्हें करनी हो मैं तुम पर नाराज नहीं हूं और कभी नाराज नहीं होगा अगर तुम्हें इसी में मजा आ रहा है अगर यही तुम्हारा स्वभाव है अगर यही तुम्हारी सहजता है कि इससे ही तुम्हें कुछ मिलता मालूम पड़ता है तो मैं बाधा ना बनूंगा फिक्र छोड़ो कि गुरु की निंदा करने वालों कहीं ठोर नहीं मैं तुमसे कहता हूं मैं हूं ठोर तुम्हारा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 मगर एक बात ख्याल रखना इससे तुम्हारा विकास नहीं होता इसलिए मुझे दया आती इससे तुम्हें कोई गति नहीं मिलती मेरी निंदा करने से तुम्हें क्या लाभ होगा इस पर ध्यान करो थोड़े स्वार्थी बनो थोड़ी अपनी तो सोचो कि मुझे लाभ क्या होगा यह समय मेरा व्यर्थ जाएगा अब कृष्ण प्रिय यहां वर्षों से और हूं वो यहां ना होती तो कुछ हानि नहीं थी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 कोई युगान्डा की प्रेसिडेंट तो हो नहीं इदी अमीन तो हो नहीं कि पूरा इंग्लैंड का रहा करके आप ना आए मगर वो सज्जन हैं कि जा रहे इंग्लैंड उनको खबर भेजी कि कॉमनवेल्थ की सभा में हम आपका स्वागत करने में असमर्थ है मगर वो रहे। कोई तुमसे कहता नहीं कि तुम भाग जाओ कोई तुमने रोक भी नहीं रहा ख्याल रखना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 यहां जो मैं तय कर रहा हूं वही हो रहा है वैसा ही हो रहा है रत्ती रत्ती वैसा हो रहा है इसलिए जिनका मुझसे लगाव है वो बेईमानियां ना करें वो इस तरह की बेईमानी में ना पड़े कि आपसे तो हमारा लगाव है आश्रम आश्रम से हम परेशान हैं, तो तुम मुझसे ही परेशान हो तो तुम्हारा मुझसे लगाव कोरा है थोथा है हवाई है बातचीत का है उसका कोई मूल्य नहीं है उसमें कुछ यथार्थ नहीं है जिनका मुसल लगाव है वो आश्रम में लीन हो गए उनको ये अड़चन नहीं पैदा होती इस तरह के प्रश्न वो लिख लिख के नहीं भेजते न इस तरह की बातें करते हैं। वे परम आनंदित थे। आश्रम की व्यवस्था में डूब डूबकर उन्होंने मेरे तरफ समर्पण का रास्ता खोजा वो समर्पण का रास्ता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 तो गिरो गड्ढे में फिर मेरा कसूर मत मानना यह बड़ी मुश्किल की बात है अगर गड्ढे में गिरोगी तो मेरा कसूर के भगवान मौजूद थे मैं उनके पास थी उन्होंने क्यों ध्यान ना दिया अगर मैं ध्यान दू तो तुम्हारे आत्मानुशासन में बाधा पड़ती तुम तय कर लो अगर इस संघ के हिस्से होकर रहना है तो यह आत्मानुशासन इत्यादि की बातें छोड़ दो तुम अभी आत्मवान नहीं हो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 सोच लो एक दफा ठीक निर्णय कर लो यहां रहना हो तो पूरे रहो यहां से जाना हो तो पूरे भाव से चले जाओ ऐसा बीच बीच में त्रिसंकु होकर रहना ठीक नहीं पांचवा प्रश्न पश्चाताप का आध्यात्मिक विकास में क्या मूल्य है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 अतीत में कोई बदलाव नहीं की जा सकती जैसा हो गया अंतिम रूप से हो गया अब इसमें ना तो तुम एक लकीर जोड़ सकते ना एक लकीर घटा सकते अब यह हमारे हाथ में नहीं रहा यह बात हमारे हाथ से सरक गई यह तीर हमारे हाथ से निकल गया इसे अब तरकस में वापस नहीं लौटाया जा सकता इसलिए इसलिए रोने से तो कोई सार नहीं है अगर तुम्हारा पश्चाताप का यही अर्थ जो कि अक्सर होता है लोग कहते हैं पश्चता रहे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 आखिर वो राजी हो गए कि ठीक है अब छोड़ो भूलो। जिस दिन वो राजी हो गए उसी दिन मैंने जबलपुर छोड़ दिया फिर कोई सार नारा वहां रहने का फिर मैंने बंबई में अड्डा जमा लिया फिर धीरे धीरे धीर बंबई के लोग भी राजी होने लगे कि ठीक है तब मैं पूना आ गया अब पूना के लोग भी राजी होने के करीब आ रहे हैं मैं क्या करू जाने का वक्त करीब आ गया अब पूना में कोई नाराज नहीं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 जहाँ लोग सिर फोड़ेंगे वहां जाएंगे समस्या के कारण नहीं बदली जाती है जगह समस्याएं हल हो जाती हैं तो फिर बदल लेते हैं अब यहां करेंगे भी का मरीज ना रहे जितने लोगों को लाभ हो सकता था उन्होंने लाभ ले लिया जो अभागे हैं उनके लिए बैठे रहने से कुछ लाभ नहीं अब कहीं और किसी और कोने से कहीं और भी लोग प्रतीक्षा करते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 अपनी आहूतियां यहां क्यों नहीं लाता ऋषि ने शांवर में उत्तर दिया ठीक है राख आज मैं तेरे अपमान का ही पात्र क्योंकि कल मैंने मूर्खतावश था तुझे अपात्र में आहूति अर्पित करने का पाप किया था अपात्र को भी सदगुरु तो देने को तैयार होता है लेकिन अपात्र लेने को तैयार नहीं अपात्र का मतलब ही यह होता है कि जो लेने को तैयार नहीं तो देने से ही थोड़ी कुछ हल होता है मैं देने को तैयार हूं अगर तुम लेने को तैयार ना हो तो मेरे देने का क्या सार होगा तुम जब तक तैयार नहीं हो तुम्हें तो कुछ भी नहीं दिया जा सकता इस फूल चीजें नहीं दी जा सकती तो सूक्ष्म की तो बात ही छोड़ दो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 सोचता है सन्यास संन्यास एक स्त्री अपने बेटे को लेकर आ गई वो बचपन से ही पागल है मस्तिष्क उसका विकसित नहीं हुआ इसको सन्यास दे दे। वो उसे लेना देगा तो मैंने कहा तू इसे क्यों पीछे पड़ी तो वो कहतीस से इसकी बुद्धि ठीक हो जाए शायद इसका मस्तिष्क खराब है चिकित्सक तो हार गए मनोवैज्ञानिक कहते हैं कुछ हो नहीं सकता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 नाच भी सीख सकता है लंगड़ा भी नाच सीख सकता है अगर थोड़ा अभ्यास करे लेकिन सन्यास, सन्यास तो सर्वांग सौंदर्य है सन्यास तो आखिरी बात है सन्यास तो आखिरी समन्वय है सन्यास तो समाधि है इस पर तो जो सारे जीवन को निछावर करते वे भी अगर पाने तो धन्यभागी भागी है तो तुम पूछते हो कि सुना है मैंने अपात्र व्यक्तियों को सन्यास की दीक्षा नहीं दी जाती दीक्षा देने में सदगुरु को कोई कंजूसी नहीं कोई कृपणता नहीं है लेकिन अपात्र लेने को राजी नहीं है, अपात्र लेता नहीं है पूछते हो ऐसा क्यों ये बात सीधी साफ है और क्या अपात्र सदगुरु की करना के हकदार नहीं हकदार शब्द ही गलत है यह कोई अधिकार नहीं जिसका तुम दावा करो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 ये तो तुम्हें धीरे धीरे कमाना पड़ता है यह कोई कानूनी नहीं है कि मैं चाहता हूं सन्यास लेना तो मुझे सन्यास दिया जाए यह तो प्रसाद रूप मिलता है तुम प्रार्थना कर सकते हो हक का दावा नहीं तुम प्रार्थना कर सकते हो हाथ जोड़ के तुम चरणों में बैठ सकते हो कि मैं तैयार हूं जब आपकी करुणा मुझ पर बरसे या आप समझें कि मैं योग्य हूं तो मुझे भूल मत जाना मैं अपना पात्र लिए यह यहां बैठा हूं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 धूप अगरबत्ती जलाई है फूल रखे तुम्हारी सेज सजा तैयार की है पलक पांवड़े बिछाए मैं प्रतीक्षा करूं, तुम आओ तुम्हें धन्य भागी तुम ना आओ तो समझूंगा अभी मैं पात्र नहीं ये पात्र का लक्षण तुम आओ तो मैं धन्यभागी, तुम आओ तो समझूंगा कि प्रसाद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 अपात्र की भाषा होती है, पात्र की भी एक भाषा होती है। परमात्मा आता है तो पात्र कहता है प्रसाद मेरी तो कोई योग्यता ना थी फिर तुम आए यह पात्र की भाषा है जरा समझना बड़ी उल्टी भाषा पात्र कहता है मैं तो अपात्र था और तुम आए मेरी तो कोई योग्यता ना थी मैं मांग सकू ऐसा तो मेरा कोई आधार ना था सिर्फ तुम्हारी करुणा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 जिसने अपनी मंजिल पाली जिसको पाने को अब कुछ से रहा जिसका पूरा प्राण ज्योतिर्मय हो उठा अब जो में से छूट गया और चिन्हय के साथ एक हो गया इस छोटी सी जेन कथा को समझो एक दिन सदगुरु पेंची ने आश्रम में बुहारी दे रहे भिक्षु से पूछा भिक्षु क्या कर रहे हो भिक्षु बोला जमीन साफ कर रहा हूं बनते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 इस बात की बहुत संभावना है कि अब्राहम राम का ही दूसरा नाम है अब का अब सिर्फ आदर सूचक है जैसे हम श्री राम कहते हैं ऐसे अब राम अबराम से अब्राहम बना इस बात की बहुत संभावना है लेकिन अब्राहम पहला प्रोफेट है पहला पैगंबर पहला तीर्थंकर है यहूदियों का मुसलमानों का ईसाइयों का उससे तीनों धर्म पैदा हुए तो किसी ने जीसस से पूछा है कि आप अब्राहम के संबंध में क्या कहते हैं तो जीसस ने कहा मैं अब्राहम के भी पहले हूं हो गई बात पागलपन की जीसस कहा हजारों साल बाद हुए लेकिन कहते हैं मैं अब्राहम के भी पहले हूं इस जिन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 हम सदा बीच में है हमसे पहले बुद्ध हुए हैं हमसे बात बुद्ध होंगे हमको भी तो बुद्ध होना गौतम पर ही थोड़ी बात चुक गई लेकिन हमारी नजरें अक्सर सीमा पर रुक जाती हमने देखा गौतम बुद्ध हुआ दीया जला हम दीयों को पकड़ के बैठ गए ज्योति को देखो ज्योति तो सदा से है इस दिए में उतरी और दियों में उतरती रही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 उल्लेख में कहा है कि उस समय के जो बुद्ध पुरुष थे उनके पास में गया तब गौतम बुद्ध नहीं थे झुककर बुद्ध पुरुष के चरण छुए उठ के खड़े हुए थे कि बहुत चौंके क्योंकि बुद्ध ने झुककर उनके चरण छू लिए तो बहुत घबराए। उन्होंने कहा मैं आपके चरण छू ये तो ठीक है अंधा आंख वाले के सामने झुके ये ठीक है लेकिन आपने मेरे चरण छुए यह कैसा पाप मुझे लगा दिया मैं क्या करूं वो बुद्ध हंसने लगे उन्होंने कहा तुझे पता नहीं देर अबेर तू भी बुद्ध हो जाएगा हम शाश्वत में रहते क्षण की गिनती हम नहीं रखते मैं आज हुआ बुद्ध तू कल हो जाएगा क्या फर्क आज और कल तो सपने में आज और कल के पार जो है शाश्वत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 एक पहाड़ तुम चढ़ते हो शायद तुम इसी आशा में चढ़ते हो कि अब चढ़ गए बस आखिरी आ गया अब इसके पार कुछ नहीं अब तो आराम करेंगे चादर ओढ़कर सो जाएंगे पहाड़ पर चढ़ते हो तब पाते हो कि दूसरा पहाड़ सामने प्रतीक्षा कर रहा है इससे भी बड़ा इससे भी विराट इससे भी ज्यादा स्वर्णमयी अब फिर तुम्हारे भीतर चुनौती उठी अब फिर तुम चले सोचोगे कि अब इस पर पड़ाव डाल देंगे